जब तलक प्राण प्यारा न होगा दुख से छुटकारा न होगा प्रारब्ध में जब ऐसे हो तो संकट की घड़ी है विधाता भी बदलता नहीं जब त्रि कड़ी है तब तो यही है सिद्ध प्रकृति पीछे पड़ी है होता है भान मृत्यु मुझे लेने खड़ी है तो मैं भी प्राण त्याग दूं यह जिम्मे अड़ी है विरह अब तो गवार होगा ऊँच से ग्रश कर जरा पीछे तू ही हट जा जल से भर जलन धीर तनक इस पलट जा आकाश धरण बनके तू नीचे पलट जा पथरली भूम देर न कर शीघ्र तू फट जा हे सत्यता के रक्तबल और चल जा सरद चाँद आज तू आतिथ ते बदल जा लो बनके के हे समीर तू जिस बन में मचल जा पति भक्ति धर्म भाव संभल जा तू समल जा हे प्राण हे जीवात्मा बस जा तू निकल जा रोते रोते गुजारा न होगा जब तल प्राण प्यारा न होगा दुख से छुटकारा न होगा दुख से छुटकारा न होगा ठहर गए फिर ये कछ्छण फिर कुछ उठे भूख प्राण नाथ कह फिर उठा आत्म पखेरुकू हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं बिरह स्त्री चरणों की दासी से सहा जाता नहीं हाय मेरे प्राण जीवन अभ जिया जाता नहीं विरह श्री चरणों कदासी से सहा जाता नहीं भाग्य रूठा इस कदर है मौत भी आता नहीं जाल तो तन में लगी है पर जला जाता नहीं हाय मेरे प्राण जीवन अब जिला जाता नहीं चरणों त्रिचरण दासी से चहा जाता नहीं है चिता तो सामने पर आग मिलती ही नहीं उडगड़ो तुमसे भी क्या नीचे गिरा जाता नहीं हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं रह स्त्री चरणों का दि से सहा जाता नहीं हे मेरे दुख सुख के साथ हे मेरे रक्षक के लाल पल्लव अग्नि सा तुझसे दिया जाता नहीं कर अशोक भी मुझे गर तेरा नाम यशोक है एक कहे पत्ता गिरा दे कुछ घटा जाता नहीं हाय मेरे प्राण जीवन अब जाता नहीं रह चर नो कदासी से सहा जाता नहीं हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल देख जान के, के दशा आया एक ख्याल वृक्षों तक से अग्निकाम जब कर रही सवाल हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल दी अशोक के पीण से तुरत अंगूठी डाल गिरते ही चमकी मुन्द्रीय मानो चमकी ला तारा है जी बढ़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा है मुद्रिका परम सुंदर थी वह हीरा सा जिसमें जड़ा हुआ श्री राम चंद्र रघु नायक का तमाम नाम बीच में खुदा हुआ पहचान जब ही अंगूठी को आनंदित सिया अपार हुई फिर कुछ विचार आए ऐसे बिजलिया हृदय के पार हुई मुंदरे विवाह वाली ही है इसलिए लगाई आंखों से केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से पर यहाँ किस तरह आई यह क्या घटना है क्या लीला है माया ऐसे न बना सकती दे सकता असुर न सोखा तो है तब प्राणेश्वर के प्राणों के क्या इसमें छुपी सूचना है पर रघुकुल नायक थे अजय इस शंका में क्या रखा है बन गए ख्याल जभी ऐसे दिल पर फिर दुस्वारी आई इतने में उसे शोक पर से आवाज एक प्यारी आई जय हो श्री राम राम राम जय हो श्री राम राम राम से राम राम राम, राम, राम, राम। जय हो श्री राम राम राम श्रेयावर राम राम राम श्रियावर राम राम राम अवधनाथ सीताराथ जनकनाथ जगकनाथ राम राम राम अवधनाथ सीता जन के नाथ जग के नाथ राम राम राम राम जय हो श्री राम राम राम श्यावर राम राम राम शेवर राम राम, राम।, राम, राम, राम। मां मन को घबराहट छोड़ो लो राघवेन्द्र का नाम वानर सेना के साथ यहाँ आते हैं जब श्री राम जय हो राम राम राम जय हो श्री राम राम राम सियावर राम राम राम जय हो राम राम राम किस किंदा में कपिपति द्वारा सब ठीक हो गया काम मैं राम द्यूत सुध लेने आया हो स्वीकार प्रणाम राम राम राम जय हो श्री राम राम राम सिया राम राम राम जय हो श्री राम राम राम जय हो श राम राम। राम, राम।, राम राम राम श्यावर राम राम राम अवैधनाथ सीतानाथ जनकनाथ जगकनाथ राम राम राम जय हो श्री राम राम राम श्रवणों द्वारा जब किया नामृत का पान तब बोली तुम दूत हो तू क्यों अंतर ध्यान वे जैसे वो झल रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों से तू ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आँखों से प्राकृत भाषा भी बोल रहे हो चरितमृत भी बरसाते हो फिर अशोक के गुप्त दूत जो नहीं प्रकट हो जाते हो आज्ञा पाकर मातु के प्रगटे पवन कुमार झिंझके सीता देख कर रूप बणरा कर तब कहा उन्होंने हे माता मैं पूर्वक कहता हूँ करुणानिध ने भेजा है सेवा में उनकी रहता हूँ कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नहीं बोले मृत्यु तुल्य तुल्यवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है अथवा हनुमान डूबते को पड़ा किनारा है अच्छा पहले यह बतलाओ वे अनुसहित अच्छे तो है खरदूषण तीसरा संघारक मेरी चर्चा तो करते हैं यह सुनकर हनुमत ने कहा जय सीता कांत सुना दिया सब आदि से अब तक का वृतांत फिर कहा नहीं सुधरखते तो सुध लेने क्यों को क्यों भेजा है माँ वहाँ और कुछ बात नहीं दिन रात आपकी चर्चा है जितने दुख आप सह रहे हैं उससे दो सहते हैं जो ध्यान रहे बेपानी के इस भाया रहते हैं लंका पर रघुकुल का डंका हे मां अब बजने वाला है वह का डूब नहीं सकते जिसका राघव रख वाला है फिर राम भजन कर रहे आप यह भी तो फल दिखलाएगा इस बल ही से वानर मंडल पर निश्चर दल पर पाएगा। दिन कर जिस समय उदय होता है फिर नहीं तिमिर रह पाता है हिमगिर जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है रजनी जो रह, रह रहे यहां विवस्त विकट बेढंग से बाड़ों के अग्निशिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगे से माँ आज्ञा नहीं नाथ की है अन्यथा दास दिखलाता जाता हूँ लंका को छड़ में चौपट कर मैं तुमको भी अभी लिवा जाता हूँ बजरंगी के वचन सुना हुआ हृदय को चैन कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन राक्षस है कज्जल गिर समान काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से क्यों कर उन पर विजय पाओगे संदेह मुझे यह भारी है उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है देखा बजरंगी नेधीर योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर गर्जना गगन में गूंज उठे योजन भर के बल वीर हुए संग्राम भयंकर विकटानंद भूधरा कार रणवीर हुए हरा उठी भरा उठी बल्कि पताका भरा उठी शंका सारी हरा उठी राक्षस सेना थरा उठी लंका सारी सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास तो फिर छोटे बन गए सीतापति की दास कर जोड़ करजोड़ मन के श्रद्धा अब ओठों पर आ पहुँचे है जिस जन के आगे प्रभु न छुपे माता कैसे छुप सकती है हे वरदायन ये जगजनी ये सब कुछ आप कर रही हैं हाथी का नाश कराने को चीटी में शक्ति भर रही है पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रभु की जब हुई प्रतिज्ञा तब अपना हरण करा माने कर डाली पूर्ण समस्याय हम लोग निमिष मात्र ही हैं लीला के लिए खिलौने ही हम लोग निमिष मात्र ही हैं लीला के लिए खिलौने हैं आकाश चंद्र के छूने को बढ़ते ही जाते बोने हैं इसलिए सिद्ध यह होता है अपनी नतनिक चतुराई है या प्रभु के सब प्रभुताई है या माहो रही सहायी है निश्चय पर दृष्टि नहीं डाली इस कारण कहाँ शक्ति उसमें दिते जी है मरा हुआ है कहाँ विवेक बुद्धि उसमें हे सक स्वरूपा जगदम्बा हम भिक्षुक वसी दृष्टि के हैं जब हम पर कृपा दृष्टि है तो धीर शक्ति महाकाल से हैं डाला यह कहते हुए उन चरणों में माथ तुरंत उठाया लाल को माने हाथों हाथ फिर से बोली देती हूँ शक्ति तुझे दे बुद्ध तुझे दे युक्त तुझे दे मुक्त तुझे दे भक्ति तुझे माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा रघुनाथ तुम्हारे नाम रहे तुम रहो सदा अनुचर बेटा श्री चरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ श्री चरित के साथ साथ तू तो भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ यद कहे राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा सीता लक्ष्मण के साथ साथ या हनुमत प्यारा भी होगा